मृत्यु के पार प्रथम अध्याय आधुनिक विज्ञान तथा परलोक तत्व पिछले साठ वर्षों से प्रेत तत्व निरंतर प्रगति कर रहा है यह प्रगति ही आज अनेक वैज्ञानिक मनों को इस सत्य की खोज में प्रवृत्त करने में सक्षम हुई है कि मृत्यु के पश्चात के जीवन का रहस्य क्या है अमेरिका में वीक्षणमूलक प्रेत तत्व गवेषणा का प्रारंभ सन अठारह ईस्वी में हुआ अगले वर्ष ही असाधारण प्रतिभाशाली ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक सर विलियम क्रुक्स ने श्रीमती फ्लोरेंस क्रुक्स को मीडियम माध्यम बनाकर परीक्षण का कार्य आरंभ किया माध्यम की सहायता से उनके तीन वर्षों के परीक्षण कार्यों के महत्व का विस्तृत विवरण देना आवश्यक नहीं है इस परीक्षण के समय वे अत्यंत सावधान रहे जिससे किसी प्रकार की भ्रांति कपोल कल्पना अथवा चालाकी का प्रभाव न पड़ सके उन्होंने समस्त कार्य वैज्ञानिक पद्धति से किया एवं अपने प्रयोग में सूक्ष्म वैज्ञानिक यंत्रों का व्यवहार किया ऐसे अनेक मित्रों को जो सचमुच प्रेत तत्व के रहस्य उद्घाटन के लिए उत्सुक थे अपने घर पर प्रेत बैठकों में बैठाते थे श्रीमती कृक्ष को नियंत्रित करने वाली प्रेतात्मा ने वास्तव में स्वयं को प्रकाशित किया था उसकी नाड़ी की गति की गणना की गई हृदय की धड़कन सुनी गई एवं उसका फोटो भी लिया गया साथ ही उसने अपने असली केशों का वितरण भी उपस्थित जनों को स्वयं ही किया हमें यह ध्यान में रखना होगा कि ये सारी बातें कठोर परीक्षा मूलक अनुशासन के अंतर्गत उनके घर में ही हुई उनके अपने घर में जहाँ यह बैठक होती थी वहाँ विद्युत की तारों के साथ दीवार में घंटी इस प्रकार लगाई गई थी कि बाहर से होने वाले अति सामान्य व्याघात की प्रतिध्वनि वहाँ हो जाती थी प्रारंभ में सर क्रुक्स को वैज्ञानिक जगत से उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था पर अपने आत्मविश्वास के बल पर वह आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपने प्रयोगों की रिपोर्टें प्रकाशित करवाई पर श्रीमती क्रुक्स द्वारा उन्हें अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई थी उनका परीक्षण कार्य चलता रहा इसी प्रकार श्री डी होम ने भी माध्यम के रूप में सरक्रुक्ष को सहयोग दिया था उनमें प्रतिकूल प्रभाव को प्रतिहत करने की शक्ति श्रीमती क्रुक्ष से भी अधिक थी उनके अधिकांश बैठकों बैठकें बंद कमरे में न होकर खुले स्थान एवं उन्मुक्त प्रकाश में होती थी वैज्ञानिक पद्धति से प्रेता लो, प्रेत लोक तत्व की साधना एवं गवेषणा करने के लिए लंदन में सन अठारह सौ ईस्वी में एक संसद की स्थापना की गई जिसका नाम था सोसाइटी फॉर दिखे साधारणतः एस पी आर के नाम से जाना जाता था लंदन के जाने माने वैज्ञानिक इसके सदस्य थे इस संसद के कागजातों से ज्ञात होता है कि इस संसद के साधकों एंडमंड गारेन डॉक्टर एफ डब्ल्यू एच मायर्स फ्राक पोडमोर एवं उनके उत्तराधिकारियों में कितनी विलक्षण गंभीरता एवं वैज्ञानिक धैर्य था जिन्होंने मायर्स की महान कृति ह्यूमन पर्सनालिटी एंड इट्स सर्वाइवल आफ्टर बाडली डेथ नामक ग्रंथ पढ़ा है वे सभी इस यथार्थ को स्वीकार करेंगे अल्फ्रेड रसेल वाइलेस रॉबर्ट डेल ओवेन प्रोफेसर ऑक्सकप रिचर्ड हटसन हार्वर्ड के विलियम जेम्स एवं इंग्लैंड की वर्किंगहम यूनिवर्सिटी के, के प्राचार्य सर ओलिवर लॉज प्रभृति अन्य वैज्ञानिक चिंतकों ने प्रेत आविर्भाव के सत्य के संबंध में जांच की दशाओं में अनुसंधान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों के श्रमसाध्य कार्य के बारे में उल्लेख करते हुए मारिट लिंक ने ठीक ही कहा अकाट्य प्रमाणों एवं लिखित कागजातों एवं निर्भर योग्य सूत्रों द्वारा समर्थित नहीं होने पर किसी एक भी घटना को स्वीकार नहीं किया जाता था तात्पर्य यह कि जब तक हम मानव साक्ष्यों के लिए साक्षात सकारात्मक मूल्य को स्वीकार करने का निश्चय करना शुरू नहीं कर दे इनमें से अधिकांश की आवश्यक अकाट्यता का प्रतिपादन करना शायद ही संभव है हम सभी जानते हैं कि अध्यापक मायर्स ने जो अनेक वर्षों तक एसपीआर के अध्यक्ष रहे अपने मित्रों के सामने प्रतिज्ञा की थी कि दैहिक मृत्यु के पश्चात में निश्चित रूप से पुनः आएंगे। उन्होंने अपने इस वचन को पूरा भी किया अपने मृत्यु के एक माह बाद विख्यात माध्यम श्रीमती थॉम्सन जब वे आविष्ट हुई के माध्यम से प्रोफेसर मायर्स की प्रेतात्मा ने सर ओलिवर लान से संपर्क स्थापित किया प्रारंभिक बातचीत से ही पहचान सुनिश्चित हो गई कि यह मायर से ही है उन्हें छोड़कर और कोई अन्य नहीं है उन्होंने कहा कि अपने विचारों को माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है उन्होंने कहा कि स्कूल के छात्र जिस तरह वर्जिन की प्रथम पंक्ति का अनुवाद करते हैं उसी तरह ये मेरे विचारों का अनुवाद कर रहे हैं अपनी तत्कालिक अवस्था के संबंध में उन्होंने बताया कि यह समझने से पूर्व तक कि हमारी मृत्यु हुई है हम समझते रहे कि, कि किसी अनजान नगर में पद भूल गए हैं एवं जिन्हें वे मृत मान जानते थे उन्हें देखकर भी यही विचार आया कि यह केवल कल्पना ही है एसपीआर की अमेरिका शाखा के जिसके उपसभापति विलियम जेम्स थे सचिव डॉक्टर हजसन ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मृत्यु के पश्चात प्रत्यागमन करेंगे मृत्यु के एक सप्ताह पश्चात ही वे आए भी श्रीमती पाइपर के माध्यम से स्वयं लेखन द्वारा उन्होंने संपर्क स्थापित किया विलियम जेम्स उन सभी बैठकों में स्वयं उपस्थित थे हार्वर्ड के विलियम जेम्स ने भी इसी प्रकार मृत्यु के बाद आने की प्रतिज्ञा कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के सभापति एवं विशिगन विश्वविद्यालय में फलित गणित के पूर्व अध्यापक श्री सी एन के साथ बात करके अपनी प्रतिज्ञा निभाई थी न्यूयॉर्क के पेपर्स में प्रकाशित अपने लेख में श्री सी एन ने इस संपर्क का विशद विवरण किया है प्रथम संपर्क 22 अक्टूबर सन उन्नीस ईस्वी को संध्या समय हुआ तत्पश्चात एक एक पाँच बार संपर्क हुआ ग्यारह मार्च उन्नीस को अंतिम संपर्क हुआ इस प्रकार के संपर्कों में प्रोफेसर जेम्स अपना व्यक्तिगत परिचय देने की चेष्टा करते रहे श्री जॉन्स एवं अन्य उपस्थित सभी व्यक्ति संतुष्ट थे अन्यन्या कौतूहलपूर्ण विषयों में ही अध्यापक जेम्स की एक उक्ति इस प्रकार थी मैं धन्य हूँ जो ऐसे व्यक्तियों के बीच हूँ जो वास्तव में इस बात के अत्यंत इच्छुक हैं कि मैं उनके पास जाऊँ मैं इन्हीं दयालु व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त मेरे पास खड़े हैं और अपने शरीर को मुझे व्यवहार करने दे रहे हैं ये स्वयं बाहर निकल गए हैं और शरीर मेरे प्रयोग के लिए छोड़ गए हैं मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ मैं किसी भी प्रकार से इस शरीर की को क्षति नहीं पहुँचाता पहुँचाना चाहता और न ही इसे उनके व्यवहार के अनुपयोगी बनाना चाहता कहा जाता है कि प्रोफेसर जेम्स ने मित्रों के साथ हाथ भी मिलाया सर ओलिवर लॉज ने श्रीमती पाइपर एवं अन्य माध्यमों की सहायता से विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा परीक्षण कर स्वीकार किया है कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन का अस्तित्व रहता है सितंबर 1913 में आयोजित ब्रिटिश एसोसिएशन के अध्यक्षी भाषण में उन्होंने कहा था मेरे सहकर्मियों एवं मेरे स्वयं के बारे में वास्तविक विचार करके मैं यह कहने का जो साहस कर रहा हूँ कि केवल प्रमाण पत्रों पर ही निर्भर न करें आज जिसे हम अलौकिक कहते हैं उसी का वैज्ञानिक रीति से परीक्षण किया जा सकता है एवं सुसंगठित सुसंगति की स्वीकृति भी देनी होगी मैं संपूर्ण साहस के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार वैज्ञानिक रीति से परीक्षित अनेक घटनाओं ने मुझे यह स्वीकार करने को बाध्य किया है कि स्मृति एवं प्रेम अथवा स्नेह केवल वस्तु संश्लिष्ट नहीं जिससे वे यहाँ और केवल यहाँ ही विकसित हो सकती है व्यक्तित्व की सत्ता शरीरगत मृत्यु के पश्चात भी रहती है मेरे विचार में इन घटनाओं का साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि विदेही आत्मा विशेष परिवेश में हमारे साथ संयुक्त हो सकती है अथा वास्तव रूप में वैज्ञानिक दृष्टि सीमा में भी वह पहुँच सकती है विख्यात अंग्रेज वैज्ञानिक आल्फ्रेड आर वालेस ने भी कहा है प्रेत तत्व को प्रमाणित करने के लिए और किसी प्रमाण का प्रयोजन ही नहीं है क्योंकि विज्ञान समर्थित अन्य किसी भी सिद्धांत के पक्ष में इससे अधिक सुदृढ़ प्रमाण नहीं है लॉ ऑफ साइकिल फेनोमेना ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर थॉमस जे हट्सन ने कहा है आज भी यदि कोई प्रेत तत्व को स्वीकार नहीं करता तो वह नास्तिक कहलाने योग्य भी नहीं उसे तो निराम मूर्ख ही कहना होगा केमली फेमोरियन डब्ल्यू टी स्टीड प्रोफेसर हाईलाब तथा अनेक अन्य, अन्य व्यक्तियों ने भी ठीक इसी प्रकार स्वीकार किया है कि अशारीरी आत्माएं हमारे साथ संपर्क स्थापित कर सकती हैं अतएव कहा जा सकता है कि इन समस्त महान वैज्ञानिक साधकों ने आधुनिक प्रेत तत्व के मूल तथ्यों को पहले ही स्वीकार कर लिया है यह अवश्य है कि ऐसे वर माध्यम कई बार एवं कई क्षेत्रों में धोखेबाजी सिद्ध हुए हैं पर ऐसे विश्वस्त माध्यम भी हैं जिनमें ऐसा प्रेतावतरण होता है जिसे किसी भी तरह से मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता तथा तो जिसे अशारीरी प्रेतात्मा का संबंध मानना पड़ता है अनेक अवसरों पर दर्शक पार्थिव स्तर की प्रेतात्माओं द्वारा विभ्रांत हो जाते हैं यद्यपि प्रेतात्मा अवतरण में मेज उलट देना अथवा खटखट शब्द होना अवतरण तो बताता है पर यह कार्य निम्न स्तर की प्रेतात्माओं द्वारा होता है इसे अनेक स्पिरिटिज्म इस कहते हैं यह प्रेत तत्व हमारी कौतूहल मिटाने के अतिरिक्त और किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता किंतु यथार्थ प्रेत तत्व इस स्पिरिटिज्म अथवा भौतिकता से संपूर्ण भिन्न है उच्चतर प्रेत तत्व की उत्पत्ति इस विश्वास से होती है मरणोपरांत भी आत्मा का अस्तित्व रहता है जो कि आत्मा के स्वरूप एवं ईश्वर के साथ उसके संबंध को भी व्यक्त करता है यही उच्चतर प्रेत तत्व संसार के प्रथम धर्मों का मूल है तथा कथित देवदूत व ईश्वर के द्वारा भेजे गए पुरुष जिन्हें भारतवर्ष में देवता कहा जाता है उनके साथ संपर्क स्थापन की होल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट के पैगंबरों एवं दृष्टाओं के ज्ञान एवं दिव्य दृष्टि का प्रेरणा स्रोत रहा है अब्राहम जैकब एवं मनोज मोजेज के समय से लेकर ईसा मसीह एवं उनके शिष्यों के समय तक अनेक ऋषियों एवं सत्यद्रष्टाओं ने विदेही आत्माओं के दर्शन किए उनकी वाणी सुनी एवं उनकी शिक्षाओं का अनुसरण भी किया यहूदी एवं ईसाई धर्म के समान दुनिया के अन्य धर्मों में भी इसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार प्राचीन समय में शुद्ध एवं श्रद्धाशील हृदय में सत्य प्रकाशित होता रहा है ठीक वैसे ही आज भी इस वर्तमान युग में उसी प्रकार सत्य प्रकाशित होता है जिन्होंने स्टेटन मोजेज के माध्यम से प्रकाशित कहानी पढ़ी है उन्हें याद होगा कि उच्च स्तरीय आत्माएं किस प्रकार डॉक्टर रेक्टर एवं इम्परेटर के नाम संवाद प्रेषित कर मानव को अंधविश्वास कुसंस्कार से मुक्त करने की चेष्टा करती थी यह ध्यान रखना होगा स्टेटन मोजेज इंग्लैंड के एंग्लिकन संप्रदाय के एक कट्टर पादरी थे वे अंधविश्वासी एवं रूढ़वादी थे तथापि उन्हें के माध्यम से वाणी अथवा संवाद आते यह केवल उन्हीं के लिए नहीं बल्कि समस्त ईसाई जगत के लिए अत्यधिक विस्मयकर था